तत स विस्मो हृष्टम धनजय प्रणम्य शिसा दृताजलिभाषत तथ्वा स विस्मना विस्मो हृष्टा रोमा यृषम चवत्त धनंजय प्रणम्य प्रकर्षेण नमनम प्रहवीभूत सन् शिसा दश्वधरमताजलि नमस्कारा सपुटी सन् अभाषत उतवा